कटोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के 23वें मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं भगवती श्रुति इस मंत्र में ब्रह्म प्राप्ति के अभ्यभिचरित साधन को बता रही है उपनिषदों ने ब्रह्म प्राप्ति के साधन के रूप में अनेक साधन बताए हैं उनमें कुछ साधन विशेष हैं जो ब्रह्म प्राप्ति के साधन यदि ब्रह्म प्राप्ति ही उद्देश्य हो तो बनते हैं दोष निवृत्ति द्वारा लेकिन संभावना ब्रह्म प्राप्ति से अतिरिक्त उद्देश्य की भी हो सकती है उस समय वे साधन जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन बन जाते हैं ब्रह्म प्राप्ति के अभ्य साधन नहीं बनते नहीं दोनों फल उन साधनों के बनते हैं ब्रह्म प्राप्ति भी और अन्य भी तो अनेक फल का जो एक साधन है तो फिर उस साधन से जो फल चाहेगा व्यक्ति वही प्राप्त कर पाएगा तो ये प्रवचनादि साधन जो वेदों ने ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के रूप में बताए हैं वो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम इत्यादि श्रुति स्वाध्याय प्रवचन को परम्पराया ब्रह्मज्ञान का साधन बता रही है और मेधा को भी साधन बताती है श्रुति कि जो मेधावी पंडित हैं वही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करता है इसे गंधार देशस्थ व्यक्ति विशेष के अपहरण दृष्टांत से बताया गया है छांदोग्य श्रुति में मेधावी एक साधन है और श्रोतव्य यह श्रुति श्रवण को भी साधन बताती हैं लेकिन ये सब ब्रह्मज्ञान के साधन श्रुति ने बताए हुए एकमेव ब्रह्म ज्ञान फलक ही नहीं हैं उनका और भी फल हैं संसारण तक और वो फल यदि उद्देश्य बने तो ये उस फल के प्रापक बन जाते हैं न कि ब्रह्मज्ञान गए इसलिए इस मंत्र के पूर्वाध में श्रुति ने कहा नाम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतना तो फिर प्राप्त किससे होगा तो का एक ब्रह्म साक्षात्कार का अव्यभिचरित साधन है वो है परमात्मवरण तो परमात्म वरण से निश्चित ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है और वो परमात्मा वरण है दो प्रकार से होता है एक साधक परमात्मा का वरण करता है वह साधक के द्वारा परमात्मा के वर्ण का प्रकार है परमात्मा का मय के रूप में अनुसंधान ये परमात्मा का मय के रूप में अनुसंधान जो साधक करता है और अनात्मा कार्यक्रम संघात का मैं के रूप में अनुसंधान छोड़ता है ये मेव इसमें एवकार अनात्मा का आत्मरूप से अनुसंधान का व्यावर्तक है अनात्मा का आत्म रूप से अनुसंधान न करें चाहे वह वेष्टि उपाधिभूत कार्यक्रम संघात हो या समष्टि सोपाधिक उपाश्य ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन हो तत्काल ब्रह्म प्राप्ति चाहिए ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए तो अनात्मा मात्र अनात्मात्रुष अक्षरपुरुष शब्दित जो समष्टि वेष्टि उपाधिभूत प्रकृति तथा प्राकृत जगत है उस जगत के अंदर तम पदार्थ की उपाधि तत्पदार्थ की उपाधि आ गई उसका मैं के रूप में अनुसंधान नहीं करना है और मैं के रूप में अनुसंधान केवल जो अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अति पुरुषोत्तम है शुद्ध ब्रह्मत स्वरूप है उसी का अनुसंधान का मतलब तत्वशी वाक्यार्थ का अनुसंधान ये अव्यभिचरित भक्ति है गीता की मई चानन्य योगे न भक्तिरव्यभिचारिणी कहो ग्यारहवें अध्याय में भगवान ने कहा वेद यज्ञादि से जिसे नहीं प्राप्त किया जा सकता तो फिर किससे प्राप्त होगा भक्त्या माम अभिजाती यावान यश्चास्मी तत्वता तो ये अठरवे अध्यायन है हाँ भक्त्या माम अभिजाती यावान यश्चास्मी तत्व तो तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा विषयते तदनंतरम वो जो वहाँ भक्ति है, भगवत प्राप्ति का साधन भूता वो भक्ति वो है परमात्मा वरण साधक के द्वारा किया जाने वाला पराभक्ति सो स्वरूप रूपा विवेक चुड़ामी की ये साधक के द्वारा परमात्मा के वर्ण का प्रकार और एक है परमात्मा भी साधक का वरण करता है ये यथा माम प्रपद्यंत तथे भजन में हम ये भगवान की प्रतिज्ञा है ना कि मैं भी मेरे भजन करने वालों का भजन करता हूँ भगवान भी भक्त का भजन करता है तो वो परमात्मा के द्वारा किया जाने वाला वर्ण वह भगवान के द्वारा भक्त के वर्ण का प्रकार है भक्त के उद्देश्य की पूर्ति तो भक्त के उद्देश्य की पूर्ति भक्त जिस उद्देश्य से साधना कर रहा है वह उस साधना का फल उसे उपलब्ध करा दे तो माना जाता है भगवान ने भक्त का भजन कर दिया भक्त का वरण कर दिया वो है अनुग्रह हाँ तो सभी भक्तों का भगवान भजन करते हैं उनके भक्ति के प्रकार को देख करके इसलिए कहा ना ये यथा माम प्रपद्यंत तांस आम अहम भजानी उपवचन किया है और भक्त यदि भगवान का अनन्य रूप से भजन करता है तो भगवान भी उसका अनन्य रूप से भजन करता है मैं के रूप में भजन करते हैं और भक्त यदि अपने से अलग समझ करके भगवान का भजन यानि चिंतन करते हैं तो निश्चित है कि भगवान को अपने से अलग समझ रहे हैं तो फिर भगवान का भजन कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो उससे कुछ न कुछ चाहते हैं तो वो हो जाएगा भगवान का आर्त अर्थार्थी भक्त तो फिर भगवान उसकी आरती दूर कर देते हैं अर्थ प्राप्त कराते हैं ये भगवान के भजन भक्त के भजन का उन आर्त तथा अर्थार्थी भक्तों के भजन का स्वरूप रहेगा भगवान के द्वारा जो भक्तों का आर्त भक्त का भजन करना वो है उसके आरती को दूर करना और अर्थार्थी भक्त का भजन करना है उसे अर्थ की उपलब्धि कराना और जिज्ञासु भक्त का भगवान भजन करते हैं तो जिज्ञासु को जो चाहिए समूल अध्यास निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार यही जिज्ञासु का अपेक्षित है तो जिज्ञासु फिर परमात्मा का आत्मरूप से अनुसंधान करेगा और परमात्मा उसके आत्मा के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर देंगे ये जिज्ञासु भक्त का जो भगवान भजन करते हैं उसका स्वरूप होगा तो हम भगवान का चिंतन किस रूप में कर रहे हैं वह साधन है भगवान हमारा भजन करें इसका तो भगवान हमारा हमारा भजन कर रहे हैं का अर्थ हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो हम जिस उद्देश्य के लिए भगवत चिंतन रूपी साधन को अपनाए हैं वही साधन भगवत भजन का उपाय है भगवान हमारा भजन करें इसका उपाय है तो जिज्ञासु भक्त जो भगवान का है वह भगवान का आत्म रूप से साक्षात्कार हो जाए इसी के लिए भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करता है और जो भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान रूप भगवान की भक्ति कर रहा है उस भक्त का भगवान वैसा ही भजन करते हैं यानी उसे भगवान का परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो ऐसा अनुग्रह करते हैं इसलिए यानी प्रकृत परमात्मा यमेव यानि परमा मुक्सुवुते तो वृणुते का अर्थ है अनुगृति भगवान मुमुक्षु का जब भजन करते हैं यानी उस पर अनुग्रह करते हैं तो वो जो भगवद् अनुग्रह है उससे लभ्य तेन लभ्य भगवत अनुग्रहण तेन का दूसरे व्याख्या में अर्थ निकलेगा भगवत अनुग्रहण लभ्य परमात्मा इसलिए कहा जाता है कि वस्तुतंत्र है ज्ञान वस्तुतंत्र है का मतलब यहां वस्तु तो परमात्मा ही है विषय वस्तु है ज्ञान का विषय वो है परमात्मा तो परमात्मा के अधीन ज्ञान है हाँ हाँ हाँ हाँ तो, तो, तो, तो, तो, तो भगवत अनुग्रह ये अव्यभिचरित साधन है ये एक बताया गया अरे भगवत अनुग्रह होता किस पर है जो भगवान का आत्म रूप से अनुसंधान करता है उस पर भगवान का आत्मरूप से साक्षात्कार का अव्यभिचरित साधन भूत भगवत अनुग्रह होता है यमेव एश वृणुते तेन लभ्य और कैसे भगवान अनुग्रह करते हैं तो भगवान के अनुग्रह का स्वरूप बताया कि तस्येश आत्मा भी वृणुते तनु स्वाम तस्य अने अभेद अनुसंधान वतः जो भगवान का मय के रूप में चिंतन कर रहा है उसे तस्य शब्द से लेना भगवान का जिज्ञासु भक्त निविध्यासन में लगा हुआ भक्त आस उ राम रित कालम नए वेदांत चिंतया इस वाक्यर्थ को अपने जीवन में उतारा हुआ भक्त ओत्य शब्द से ग्राह्य है और उसके लिए भगवान उस पर अनुग्रह करके अपनी स्वाम तनुम शब्द से कही कहा जाने वाला जो वास्तविक स्वरूप है अपना उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप है उसे विवृणुते अने अभिव्यक्त करते हैं विवृणुते का अर्थ है अभिव्यक्ति, अभिव्यंज अभिव्यक्त करते हैं उनके बुद्धि में मय के रूप में तो इस प्रकार ये भगवान के अनुग्रह का स्वरूप है इसलिए तेजाव अनुकंप अर्थ अहम अज्ञान जम तम नाशयामी आत्म अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से उनका अज्ञान जनित अध्यास मैं निवृत्त करता हूं नष्ट करता हूं उसका बात कर देता हूं इसलिए अहम वृक्ष शरीरि यह जो मंत्र बताता है कि वो ब्रह्म ही अहम वृत्ति में अभिव्यक्त हो करके संसार वृक्ष का जो जड़ है अध्यास उसका आप करता है। ब्रह्म इस प्रकार ये ब्रह्म का अनुग्रह होता है इसका भाष्य है इसे देखिए नाय आत्मा प्रवचने तो प्रवचन शब्द का यहां अर्थ करते हैं अनेक वेद स्वीकार्य स्वीकरण तो अनेक वेदों का स्वीकरण है वेदों का अध्ययन गुरुमुख से वेद पाठ सीखना यही वेदाध्यन कहलाता है तैत्रिय उपनिषद में स्वाध्याय प्रवचन प्रवचनाभ्याम प्रमोदितव्यम में तो स्वाध्याय है अध्ययन प्रवचन है अध्यापन यहाँ प्रवचन को अध्ययन के रूप में ले रहा है तो अयम आत्मा प्रवचने न यानी एक अनेक वेद स्वीकरणे न यानी वेदाध्य न एक प्रकार से प्रवचन है वेदाध्यन। और अनेक वेदों का अध्ययन रूप जो साधन है ये भी ब्रह्म ज्ञान का साधन है लेकिन अव्य विचरित साधन नहीं है इसलिए कहते हैं न लभ्य इसका उद्देश्य कोई दूसरा हो तो अनेक वेदों का अध्ययन रूप प्रवचन से आत्मलाभ नहीं होता न का अन्वय लभ्य के साथ है लभ्य का अर्थ कर दिया गेय न गेय यानी न ज्ञातव्य अनेक वेदों का अध्ययन करने मात्र से ब्रह्म साक्षात्कार हो ये नहीं कहा जा सकता नापि मेधया मेधा का करते हैं ग्रंथार्थ धारण शक्तिया ग्रंथार्थ धारण शक्ति मेधा है वेदार्थ को समझने मात्र से शब्दार्थ वेदों का समझने मात्र से ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान नहीं होता नारद जी ने कहा ही है कि सोहम मंत्रविद एव न आत्मविद तो मैं मंत्रवित हूं और मंत्रवित का अर्थ कर दिया भाष्कार ने वहां पर शब्दार्थ ज्ञानवान मुझे शब्दार्थ ज्ञान है इतने मात्र से मैं शोक विनिर्मुक्त नहीं हुआ हूँ आत्मज्ञ नहीं हूं आत्मज्ञ होता तो शोक न होता सोहम भगव सोचा मैं इसलिए मानता हूं कि ना आत्मविद मैं आत्मवित नहीं हूं इसलिए श्रुति ने कहा कि ग्रंथार्थ धारण रूपा जो धारण करने की शक्ति रूपा मेधा है उस मेधा से ब्रह्म उपलब्धि नहीं होती यद्यपि मेधा को भी ब्रह्म ज्ञान का साधन बताया गया है लेकिन वह केवल ब्रह्मज्ञान फलक ही साधन नहीं है उसके अन्य फल भी हैं और उस फल में यदि उपयोग किया जाए ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति का तो वह उस फल का प्रापक बनेगा ब्रह्म ज्ञान का प्रापक नहीं होगा हुँ? न बहुना श्रुते न तो यहाँ केवल बहुत शून्य मात्रस है क्या मतलब बहुना न का अर्थ टीका में टीकाकार करते हैं केवलेने का अलग और बहुना बहुनाश्रुतने का अलग कि आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचारातिरिक्त शास्त्र श्रवणे न लभ्य अद्वैत प्रतिपादक जो उपनिषद विचारात्मक श्रवण है इस श्रवण से अतिरिक्त भेद प्रतिपादक शास्त्रों का विचार रूप श्रवण से आत्मज्ञान औपनिषद आत्म, आत्म तत्व का बोध नहीं होगा क्योंकि तो वो औपनिषद है ना ओपनिषद का मतलब होता है उपनिषदों से मात्र जानिए जाना जाना जाता है जिसको वह तो विचारातिरिक्त शास्त्र श्रवण न उपनिषद विचार से अतिरिक्त शास्त्रों के विचार मात्र से वो प्राप्त नहीं होगा और उपनिषद विचार एनापी तो कहा फिर उपनिषद विचार करने से होगा तो केवल इनका अर्थ कर रहे हैं कि उपनिषद विचार एनापी केवल न लभ्यते ऐसा लगाना तो केवल उपनिषद विचार से भी नहीं होता तो केवल का व्यावर्त्य कौन है केवल का व्यावर्त्य बता रहे सिद्धोपदेश इसलिए सिद्धोपदेश रहते न उपनिषद विचारे तो सिद्ध है ब्रह्मनिष्ठ वर आचार्य दो आचार्य बताए न पहले वर अवर तो वर जो आचार्य हैं ब्रह्मनिष्ठ जो आचार्य हैं उस ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को यहाँ टीकाकार सिद्ध शब्द से कह रहे हैं और उस ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश के बिना केवल स्वयं अपनी बुद्धि से किए हुए उपनिषद विचार से ब्रह्म बोध नहीं होता यहां पर कहा जा रहा तो भाष्य में है यानी भाष्य में पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई उत्तरार्ध का अवतरण एक प्रश्न के रूप में भाष्य में लिखा है कि केन के नभ्य यदि वेद अध्ययन से या मेधा से और श्रवण से अन्य शास्त्र श्रवण से तथा अपनी बुद्धि से उपनिषद विचारात्मक श्रवण से भी नहीं प्राप्त होता है तो फिर किससे प्राप्त होगा ब्रह्म साक्षात्कार किससे होगा ये केन न लभ्य इससे पूछा तरीका पूर्वोक्त साधनों से नहीं हो रहा है ब्रह्म ज्ञान तो फिर किससे ब्रह्म ज्ञान होगा तो इति यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर उच्चते उत्तर श्रुति के द्वारा दिया जाता है उच्चते का कर्ता है श्रुति श्रुत्या उच्यते मंत्र का उत्तरार्ध रूपा जो श्रुति है वह श्रुति बताती है ब्रह्मज्ञान के अव्यभिचरित साधन को यमेव स्वात्मानं स्वात्मा साधको वृणुते वृणुते यानी प्रार्थयेते तो यमेव इसमें यम इस सर्वनाम से ग्राह्य स्वात्मा को बताया आत्मा यानी स्वरूप और फिर उसके साथ स्व लगाया तो सो सुरूप। सो सुरूप है तो स्व स्वरूप स्व स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म जिसे यमराज जी ने न जायते मियेते विपश्चित इस मंत्र में निर्विकार चेतन बता वह है स्वात्मा उपाधि विनिर्मुक्त वास्तविक स्वरूप और उस स्वात्मान और एवकार का व्यावर्त है अनात्मा कार्यकरण संघात समष्टि समि वेष्टिउपाधि क्षरपुरुष अक्षरपुरुष इनका आवरण नहीं करता आत्मा रूप आत्म रूप से अनुसंधान नहीं करता किंतु जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है निर्विकार चेतन उसी का मैं के रूप में अनुसंधान प्रत्यगर्थो प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्म वाह मस्मि। ये हैं न जायते मृत वासे बताए गए निर्विकार चेतन रूप ब्रह्म का मैं के रूप में अनुसंधान ये साधक के द्वारा स्वात्मा का वरण प्रत्यगो ब्रह्म तो इस, इसलिए इयमेव यानी स्वात्मा ये सह साधक ये सह ये सरोनाम साधक का परामर्शक है निधिध्यासन के अधिकारी का परामर्शक है गीता के पराभक्ति का जो अधिकारी है भक्त्याम अभी में जिसके लिए भक्ति रूप साधन बताया जा रहा है जिस अधिकारी को वो अधिकारी ये स इस सर्वनाम से ग्राह्य है और वृणुते यानी स्वात्मान एव वृणुते वृणुते का अर्थ करते हैं प्रार्थेते प्रार्थना करता है तो स्वात्मा की यानी स्वस्वरूप की प्रार्थना क्या है तो उसका स्वरूप है वास्तविक स्वरूप का ही मैं के रूप में अनुसंधान इसे टीका में टीकाकार ने कहा स्वात्मान एव साधकः श्रवण मननादि का अर्थ करते हैं संभजते और संभजते का भी अर्थ करते हैं कालेपि श्रवनादि काले अभेदेन अनुसंधत्ते ये साधक स्वात्मा वृणुते इसका अर्थ निकलेगा कि श्रवणादि के समय ही भी श्रवण मनन के समय भी क्या कर रहा है कि अनात्मा कार्यक्रम संघात से अहंता का व्यावर्तन पूर्वक ब्रह्म का ही अपने वास्तविक स्वरूप का ही मैं के रूप में अनुसंधान कर रहा यह है वर्ण साधक के द्वारा स्वात्मा का वरण हाँ निदिध्यासन ही कर रहा है आस उत्य राम कालम नए वेदांत चिंत कर रहा है तो जो निरंतर निदिध्यासन में लगा है तत्पदार्थ को अलग श्रवण काल में भी नहीं समझ रहा है तुम पदार्थ को अलग नहीं समझ रहा है अपितु तत्पदार्थ का मय के रूप में अनुसंधान रूप श्रवण में ही जो संलग्न है वो है वर्णकर्ता साधक और वर्ण है निरंतर परमात्मा का मैं के रूप में ग्रहण अनुसंधान ये निर्विशेष की मैं के रूप में उपासना अंग्र उपासना का या निधि ध्यान का हो यह अभ्य साधन है तो इसलिए यह कहा कि स्वात्म येष साधक वृणुते भाष्य में वृणुत यानी प्रार्थेते इस प्रार्थना का स्वरूप हुआ मय के रूप में अनुसंधान ब्रह्म का अब तेन लभ्य भाष्कर भगवान यमेव में जो एवकार है उस एवकार का अन्वय तेन के साथ करते हैं अभ्य विचरित साधन बताना है ना तो तेन शब्द से साधन को भी लेना है और ये सह इस सर्वनाम से ग्राह्य जो साधक है उसको भी लेना तो तेन एव जब यवकार जोड़ेंगे तो साधन को लेना वो जो स्वात्मा का वरण है स्वात्म वर्ण से ही एवकार बताएगा स्वात्म वर्ण न एव लभ्येय वो कर्मणि प्रयोग होने से उसका कर्ता कौन होगा तो वरित्रा वरित्रा तो वरित्रा का अर्थ है वर्ण करने वाले के द्वारा और वर्ण है मैं के रूप में अनुसंधान यानी निधि ध्यासन जो साधक है उसे वरित्रा स्तृतींत पद से लेना उस साधक के द्वारा अपनाया गया जो परमात्मवरण रूप साधन है स्वात्मवरण रूप जो साधन है इस साधन से ही लभ्य यानी गेय यह अव्यभिचरित साधन है इसका उद्देश्य और दूसरा कोई हो नहीं सकता परमात्मा इसलिए जो जैसा परमात्मा का वरण करता है वैसा ही परमात्मा भी उसका वर्ण करता है तो परमात्मा का वरण आत्म रूप से कर रहा ये। आगे तो आगे आगे भी भी है ये इसलिए तो परमात्मा उसके आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होता है और परमात्मा का आत्म रूप से अभिव्यक्त होना ही मुक्त होना है ब्रह्म का हमेशा मैं के रूप में अनुभव होते रहना ही जीवन मुक्ति है जीवन काल में और बाद में जीवन काल में जिसको हम मैं समझते हैं शरीर छूटते समय भी वही मैं के रूप में अहम बुद्धि का आलम्बन बनेगा तो वहीं पर शरीर छूटने परिस्थिति होगी तो ये ब्राह्मी स्थिति जीवित काल में जिसकी रहती है उसकी अंत काल में भी रहेगी अंत काल में भी ब्रह्म का ही मय के रूप में अनुसंधान करते हुए शरीर छूटेगा तो वो ब्रह्म में ही वह स्थित होगा न तस् प्राणा उत्क्रामंती हो जाएगा ब्रह्मसन ब्रह्माप्येति इसलिए तेन एव यानी स्वात्मवरण तेना शब्द से स्वात्मवरण को लेना आत्मना वरित्रा स्वयं आत्मा लभ्य तो स्वात्म वर्ण से साधक को वरित्रा यानी साधक स्वात्म रूप से वर्ण करने वाले साधक को लभ्य यानि ग्ञाएते वो कैसे तो आत्मना ये आत्मना है इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया होने से उसका अर्थ निकलेगा आत्मरूप से लभ्य ज्ञेय वो परमात्मा उसे जैसा ये बाह्य दृश्य दिखता है ऐसा नहीं दिखता ऐसा ज्ञान परमात्मा का उसे नहीं होता अपितु आत्मना आत्मरूप से मैं के रूप से इसलिए कहा न कि प्रतिबोध तम मतम अमृतत्व और आत्मना आत्मना अमृतत्व में इंदत है अमृतत्व है ब्रह्म और उसका आत्मना यानी आत्मरूपेण लाभ होता है यही भाषकर भगवान ने कहा कि आत्म नत्मरूप से वरित्राने साधक लभ्य आत्मरूप से उस ब्रह्म को जाना जाता है इदन तया नहीं अहंतया स्वयं आत्मा लभ्य ज्ञायते, जैसे ही तत्वमशादी वाक्य से परमात्मा अनुग्रह से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का उदय होता है उससे आभाना आवरण की निवृत्ति होती है मनोनाश होता है तो परमात्मा स्वयं ही साधक के मैं के रूप में स्फुरित होता वृत्तिस्थ चिदाभास से उसका स्पुरन नहीं होता फल व्याप्ति नहीं है इसलिए स्वयं आत्मा इसमें स्वयं शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि उसमें फल व्याप्ति नहीं है यानी वृत्तिस्थ चिदाभास से प्रकाशित नहीं हो रहा है पर प्रकाश्य नहीं है वो जैसे घटादि जड़ पदार्थ विषयक आवरण को दूर करती है घटाद्याकार वृत्ति और घटाद्याकार वृत्तिस्थ चिदाभास उन घटादि जड़ पदार्थों को अवभाषित करता है ऐसा अवभास परमात्मा का नहीं होता किंतु स्वयं आत्मा लभ्य स्वयं प्रकाशमय के रूप में स्फुरित होता तमे वो भानतम है नासता रहता मैं के रूप में वो स्वयं स्फुरित होगा तेन व लभ्य इस पर चर्चा करते हैं टीकाकार थोड़ी तो तेन इसमें प्रथम जो व्याख्यान है उसमें तो तेन शब्द का अर्थ निकलेगा स्वात्म वरन, साधक के द्वारा परमात्मा का वरण ये ब्रह्म ज्ञान का अव्य साधन है और दूसरी जो एक व्याख्या है ये शब्द से परमात्मा को लेंगे और यम शब्द से साधक को लेंगे मुमुक्ष को तो उस समय वृणुते का अर्थ है अनुग्रह अनुगृती तो इसलिए यम शब्द से अब तेन शब्द से किसको लेंगे तो परमात्मा का जो अनुग्रह है उसको इसलिए टीकाकार कहते हैं ते नहीं व का परमात्मा वरित्रा अभेद अनुसंधानवता लक्षण परमाग्रहेण वरिरा अभेदुनुसंधानवता यथासधान आत्मतयाव पर लभ्यो तो परमात्मा के अग्रह से ही परमात्मा पररिरा यानी अनुसंधान करने वाले साधक के द्वारा जाना जाता है और जैसा वो अनुसंधान कर रहा है यथा अनुसंधानम यानी अनुसंधान आत्म रूप से हुआ तो आत्मरूप से ही परमात्मा जाना जाएगा भेद रूप से यदि अनुसंधान होता है तो भेद रूप से ज्ञान होगा भेद रूप से ज्ञान संसार में ही बनाए रखेगा मुक्त नहीं कर पाएगा आगे कहते हैं वे प्रित्यन वा योजना तो ये जो है ये सह साधक प्रथम व्याख्यान में ये सब्द का अर्थ साधक किया था यम शब्द का अर्थ परमात्मा किया था स्वात्मा वो है अब विपरीत योजना करना मतलब तो यम शब्द से साधक को ये सह शब्द से परमात्मा को लेना तो वही प्रीत्यनवा योजना रायसी करते हैं तो क्या होगा कहते आत्मातु तु प्रकरणी परमात्मा आत्मातु तु प्रकरणी परमात्मा ये शब्द से ग्राह्य आत्मा है नचिकेता का जिज्ञास्य परमात्मा और ये शब्द से वो लिया गया और वो कैसा है परमात्मा एक प्राणी मात्र के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित है उसे इस शब्द से लेना और आचार्य रूप से अवस्थित जो वो भी परमात्मा ही है आचार्य हैं ब्रह्मनिष्ठ इसलिए उनकी श्रुति के दृष्टि में ब्रह्मवेद ब्रह्म वह उनके अनुभव के दृष्टि से भी और युक्ति के दृष्टि से भी आचार्य स्व ब्रह्म ही है परमात्मा ही है। तो आंतरयामी रूप से और आचार्य रूप से अवस्थित जो परमात्मा उन्हें एश शब्द से लेना ये वह ऐश वृणुते इसमें ऐस शब्द से लिया जाएगा अंतर्यामी रूप से सबके हृदयस्थ परमात्मा को और आचार्य रूप से विद्यमान परमात्मा को ये सब शब्द से लेंगे तो इससे परमात्मा अनुग्रह और आचार्य अनुग्रह साध्य बताया जा रहा चार कृपा बताई जाती है ना उस ईश्वर कृपा अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा को लेने से उनका अनुग्रह तेन शब्द का अर्थ निकलेगा तो ईश्वर कृपा और आचार्य रूप से अवस्थित परमात्मा भी लेंगे ऐसे शब्द से सर्वनाम है तो प्रकृत अर्थ का परामर्श हुआ प्रकृत है परमात्मा और दो रूप से स्थित है अंतर्यामी रूप से और आचार्य रूप से तो आचार्य अनुग्रह एक ये भी साधन बताया जाएगा इस दृष्टि से कहते हैं कि अंतर्यामी अंतर्यामीपेण आचार्य रूपेण व्यवस्थितः परमात्मा यश यानी ये शब्द से लेना है और वह आचार्य रूप से अवस्थित परमात्मा यमेव मुक्षक्षक्षु वृणुते जिस मुमुक्षु का वरण करता है आचार्य रूप से तथा अंतर्यामी रूप से अवस्थित परमात्मा जिस मुमुक्षु का वर्ण करते हैं यानी वृणुते का अर्थ है भजते और भजते का भी अर्थ है अनुगृति जिस पर अन करते हैं तेन एव त अर्थ हैं परमात्म परमेश्वर अगृहित अभेद अनुसंधान वता साधकन जिस पर परमात्मा का अंतर्यामी रूप से अवस्थित तथा आचार्य रूप से अवस्थित परमात्मा का जिस साधक पर अनुग्रह है उस साधक को तेन लभ्य में तेन शब्द से लेना है तो परमात्मा तथा आचार्य के अनुग्रह का पात्र भूत जो साधक यानी ईश्वर कृपा गुरु कृपा जिस पर बरस रही है ऐसा साधक उस साधक के द्वारा ही तेन वर्क को तेन के साथ जोड़ा जा रहा है परमेश्वर अनुगृहित न अभिध अनुसंधानवता साधकन एव तो आचार्य कृपा परमात्म कृपा ये एक साधन अभी विचरित साधन बताया गया अः धातुओं तो के अनेक अर्थ होते हैं धातु नाम अनेक तो एक अनुग्रह अर्थ भी लिया गया प्रकरण से है वृणु तो धातु का ही अर्थ है वृणु धातु है व्री धातु है व्री वर्णे धातु उस व्री का ही अर्थ निकला व्री धातु का ही वरण वरण का अर्थ अनुग्रह यानी भजन अर्थ है और भजन का अर्थ अनुग्रह ये अर्थ है भजन का अर्थ होता है सेवन वरण का भी अर्थ होता है सेवन तो भक्त भी सेवन करेगा यानी सेवा करेगा उमय के रूप में ग्रहण करेगा और परमात्मा भी भक्त का ग्रहण करेगा करेंगे वरण हुआ ग्रहण हुआ तो परमात्मा के द्वारा ग्रहण क्या है कि बस उसके मैं के रूप में अभिव्यक्त होना उसका जो आवरण है बुद्धिस्त वो जिससे दूर हो भक्त का आभाना का आवरण जिससे दूर हो ऐसा उसे ज्ञान कराना ये परमात्मा का भक्त का ग्रहण करना है भजन करना है हाँ वो होगा अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से इसलिए अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार रूप दीप उसके बुद्धि में जला देते हैं और दीप जल जाता है तो अज्ञान रूपी अज्ञान तथा तत्कार्य अध्यास व नष्ट होता है बाधित होता है बाह्य भौतिक प्रकाश से भौतिक अंधकार दूर होता है और अज्ञान तथा अज्ञान जनित भ्रांति रूप अंधकार जो अंतस्त हैं वह दूर होता है ज्ञानदीप से वह ज्ञानदीप जलाते हैं भगवान ज्ञानदीप जलाना है उसके आ, मैं के रूप में अनुभव में आना ये परमात्मा का अनुग्रह है तो ते लभ्य यहाँ तक की व्याख्या हो गई ये में वैश्य वृणुते ते न लभ्य भाष्य में अब तशेष आत्मा विवृणुते ये जो अवशिष्ट पाद चौथा पाद उसकी व्याख्या की जा रही है भाष्य में चौथे पाद की व्याख्या के लिए चौथे पाद का अवतरण है कि कथम लभ्य अभेद अनुसंधान करने वाला जो साधक है वह अभेद अनुसंधान रूप साधन से परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा को जानता है ये कहा तो किस रूप में जानता है कैसे जानता है परमात्मा के अनुग्रह का क्या स्वरूप है ये जब पूछा गया कथम लभ्य से तो इसका उत्तर दिया जा रहा चौथे पाद से तस्य शात्मा भी वृणुते तनुस्वाम तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि तस्य आत्मकाम से तस्द तो का थथव आत्मकाम जो आत्मकाम है अनात्मकाम नहीं अनात्मा है अभ्युदय आत्मा है मोक्ष वैदिक फल दो ही हैं अभ्युदय है याेयस इसलिए शुरू में कहा न श्रेय प्रेयश्च मनुष्य में तव तो संपरीत्य विमिनती धीरा और जो धीर होता है वह विवेक करके श्रेय का वरण करता है तो श्रेय के वरण करने वाले का साधु भवती कहा और हिते अर्थात ये ऊ प्रणीते जो प्रेय का वरण करता है वह अर्थ यानी परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उससे चुत होता है वंचित रहता है। तो उस दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं कि जो आत्मकाम है यानी मुमुक्षु है इसलिए उसे श्रेय के फल का और प्रेय प्रे के फल का श्रेय है आत्मज्ञान प्रेय हैं कर्म उसे अविद्या शब्द से कहा और विद्या शब्द से श्रेय को कहा इनका जो फल है इसका विवेक है कि प्रेय का फल संसार अनित्य है अभ्युदय और प्रे श्रेय का फल मोक्ष नित्य है ये विवेक होने से वह जो नित्य फल है मोक्ष उसी को चाहता है वो आत्म है उसे फिर आत्म काम होने से अनात्मा अभ्युदय की कामना नहीं रहेगी इसलिए आत्म काम से ये तस् का अर्थ हुआ एस आत्मा ये जो प्रकृत आत्मा है वो क्या करता है वी विवृणुते यानी प्रकाशयती तो परमात्मा मुमुक्षु के मुमुक्षु को प्रकाशित करता है मुमुक्षु के लिए क्या प्रकाशित करता है मुमुक्षु के लिए तो पार स्वाम तनु स्वाम तनुम का अर्थ करते हैं पारमार्थिकीम तनुम स्वीयाम और इसका तात्पर्य अर्थ निकला स्व स्व स्वयाथात्म्यम जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसे परमात्मा आत्मकाम साधक के लिए प्रकाशित करते हैं प्रकाशित करते का मतलब उस तत्वमसी वाक्यार्थ की अनुभूति कराते हैं उसके अहम वृत्ति में अभिव्यक्त होते हैं उससे अज्ञान की निवृत्ति होती है और फिर स्वयं ही आत्मा आत्मा के रूप में स्फुरीत हमेशा होते रहते हैं उसके बुद्धि में जीवित काल में जीवन मुक्ति का आनंद देते हैं तो इस प्रकार ये तेईसवें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य तथा टीका का विचार संपन्न होता है अब चौबीसवा मंत्र है चौबीसवें मंत्र में बताया जा रहा है और सहकारी कारणों ब्रह्म ज्ञान किनको नहीं होता और किनको होता है अन्वयमुख से तथा व्यतिरिक मुख से बताया जा रहा है कि किसे ब्रह्मज्ञान होगा किसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान के लिए अभेद अनुसंधान ये साधन है अभेद अनुसंधान कर कौन सकता है अभेद अनुसंधान रूप नीति ध्यास की योग्यता किसमें रहती है तो कहते हैं ये चार साधन बताए जा रहे हैं यहां पर ये चार साधन संपन्न जो होता है वह ठीक ठीक अभेद अनुसंधान करता है और ठीक ठीक अभेद अनुसंधान जिससे होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान होता है और ब्रह्म ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति यही ब्रह्म की प्राप्ति है ब्रह्म विद्या परम के अनुसार ब्रह्म तो स्वरूप है वो नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है उसे अप्राप्त सा दिखाने वाली अविद्या की निवृत्ति वो किसके होगी अविद्या की निवृत्ति ब्रह्मज्ञान से तो जो अभेद अनुसंधान करेगा अभेद अनुसंधान कौन कर सकता है जिसके अंदर ये चार साधन हैं जिसके अंदर ये चार साधन नहीं हैं वह उसे अभेद अनुसंधान न करने के कारण ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो ब्रह्म अप्राप्त ही रहेगा स्वरूप होने पर भी ये बताया जा रहा है चौबीसवें मंत्र में इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल